संवेद्नों संवेद्नों के पंख की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग अपनी कीमत पहचानो एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा जीवन का मूल्य क्या है बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला इसकी कीमत क्या है संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला बारह संतरे ले जा और मुझे यह पत्थर दे दे। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा एक बोरी आलू ले जा वह आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला मुझे पचास लाख में यह पत्थर बेच दो उस आदमी ने मना कर दिया तो सुनार बोला दो करोड़ में दे दो या फिर तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या है जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा उस आदमी ने सुनार से कहा मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया फिर उस बेशकिमती रूबी की परिक्रमा लगाई माथा टेका फिर जौहरी बोला कहाँ से लाया है ये बेशकिमती रूबी सारी कायनात सारी दुनिया को बेच कर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती ये तो बेशकिमती है वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया अपनी आप बीती कह सुनाई और बोला अब बताइए भगवान मानवीय जीवन का मूल्य क्या है बुद्ध बोले संतरे वाले को तूने ये पत्थर दिखाया तो उसने इसकी कीमत बारह संतरे बताई सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत एक बोरी आलू बताई और आगे सुनार ने इसकी कीमत दो करोड़ बताई जौहरी ने इसे बेश बताया, मानव जीवन भी ऐसा ही है मानवीय मूल्य बेष कीमती हीरा है लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात अपनी जानकारी अपनी हैसियत से लगाएगा इस दुनिया में अवसर आने आरोप तुम्हें पहचानने वाले भी मिल ही जाएंगे लेकिन इंसान को स्वयं अपनी कीमत भी पहचाननी होती है अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग अपनी कीमत पहचानो वाचक स्वर भारती परिमल